भय से अभय की ओर सदगुरु ओषो के प्रवचनांशों का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक 28 तुम अमृत पुत्र हो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 वहां काल नहीं है वहां कोई तुम्हें मारने ना आएगा वहां तुम्हारी मृत्यु नहीं कृष्ण कहते हैं ननम छिदंती शस्त्राणी नाहम दहति दहती पावका मुझे ना तो शस्त्र छेद सकते हैं ना अग्नि जला सकती तुम्हारे भीतर भी वह छिपा है जिसे शस्त्र नहीं छेद सकते अग्नि नहीं जला सकती देह मरती है जन्मती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 अब एक याद तुम्हारे भीतर आनी शुरू हो जाएगी झलक को धीरे धीरे तुम पकड़ोगे टिकाओगे अपने को योग बनाओगे कि थोड़ी और टिके थोड़ी और टिके